तो बच्चों सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ हूँ मैं आपकी रंजना दीदी आज मैं आपको सुनाऊंगी एक रोचक कहानी जिसका नाम है अक्ल की खुराक इस कहानी को लिखा है गोविंद शर्मा ने जिसे हमने लिया है बाल पत्रिका चकमक से। तो सुनिए ये कहानी अक्ल की खुराक एक था राजा उसे नया महल बनवाने की सूझी मजदूरों का काम बिना पैसे दिए किसानों से करवाने लगा किसानों ने कहा कि आजकल फसलें बोने के दिन हैं हमें अपने खेतों में काम करने दें पर राजा माना ही नहीं वह सिपाही भेजकर किसानों को बुलाने लगा बेचारे किसान दिन में राजा के लिए काम करते और रात में अपने खेतों में काम करते महल तैयार हो गया राजा उसमें रहने लगा अब उसे एक नई सनक सवार हुई किसानों को बुला बुलाकर महल दिखाता और उनसे अपनी प्रशंसा सुनता वे निवेदन करते रहते कि मालिक फसलें पक चुकी हैं, उन्हें काटने और उनकी रखवाली के लिए हमारा खेतों में रहना जरूरी है साल भर की मेहनत का सवाल है हम बाद में आपका महल देखने आएंगे पर राजा मानता ही नहीं बोला मेरे बुलाने पर जो किसान नहीं आएगा उसे जेल घुजवा दूंगा एक दिन मेघा राम के परिवार की पारी आई सबसे पहले बूढ़ा मेघा राम राजा का महल देखने गया राजा ने सबसे ऊंची मंजिल का अपना कमरा दिखाया कमरा देखकर मेघा राम बोला हम्म यह तो बहुत सुंदर है आप पर एक बात है क्या राजा बोला आप इस कमरे में मर जाएं, तो आपको नीचे कैसे ले जाया जाएगा आपके महल का जीना तो बहुत सकरा है यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया उसने मेघा को जेल में डलवा दिया उसका बड़ा बेटा अपने पिता को छुड़वाने गया तो उसे भी महल दिखाया और राजा ने बताया कि तुम्हारे मूर्ख पिता ने ऐसी भत्ती बात कही थी वह बोला मेरे पिताजी खेत खलिहान में काम करने वाले हैं। उनके पास समझ कम है वरना वे ऐसा सवाल नहीं करते राजा खुश हो गया राजा ने उससे उसके पिता वाला सवाल पूछा तो वह बोला यह तो मामूली बात है अगर आप इस कक्ष में मर गए तो आपको सीढ़ियों से नीचे ले जाने की जरूरत ही नहीं है कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं। आपको खिड़की से सीधे जमीन पर फेंक दिया जाएगा राजा ने उसे भी जेल भिजवा दिया दोनों को छुड़वाने के लिए छोटा बेटा आया आते ही उसने कहा मेरे पिता और बड़े भाई में अकल ही नहीं है हर जगह गलत सुझाव देते हैं। चाहे आप मरे हुए ही क्यों ना हो खिड़की ऐसी फेंकने आरोप तो चोट ही आएगी राजा गुस्से से आग बबूला हो गया उसने छोटे बेटे को भी कैद कर दिया शाम को किसान की पत्नी घास का गट्ठर लेकर राजा के महल में आई राजा ने पूछा तुम यह घास क्यों लाई हो वह बोली राजा आपने मेरे तीन पशु पकड़ रखे हैं, यह घास मुझे उन्हें ही खिलाना है राजा समझ गया कि यह उस किसान की पत्नी और उन दो युवकों की माँ है राजा ने उसे सारी बात बताई वह बोली इसीलिए तो मैं उन्हें पशु कह रही हूँ भला यह भी कोई चिंता की बात है अरे जुलमी मर गया तो मर गया पीछा छूटा उसे कमरे में ही पड़ा रहने दिया जाए हमें क्या उसकी बात सुनकर राजा को एक बार तो गुस्सा आया फिर वह देर तक सोचता रहा थोड़ी देर बाद उसने तीनों को रिहा कर दिया